अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के नवम मंत्र की चर्चा भाष्य सहित कल हो गई है इस खंड का अंतिम मंत्र है उसका विचार आज होना है ये बताया गया कि प्रसन्न चित्त से ही आत्मा जानने योग्य है आत्मलाभ का असाधारण कारण प्रसन्न चित्त है और आत्मलाभ हृदय में होता है आत्मलाभ है आत्म साक्षात्कार उसका स्थान है ये प्राण पंचद संविवेश से बताया गया शरीर अंदर जो हृदय है वह तो जैसे दाहकत्व अग्नि का ही स्वरूप है और यदि दाहकत्व अन्य में प्रतीत होता है तो अग्नि के संसर्ग से ही प्रतीत होता है और अग्नि का संसर्ग जिन वस्तु से होगा वह वस्तु दाहक प्रतीत होगी तो ये जो चित्त है इसका इसके साथ स्व प्रकाशत्व रूपेण ब्रह्म का संसर्ग है ब्रह्म है साक्षी चित्त का इसलिए चित्त में वह संबद्ध होने से चित्त में ब्रह्म का जो चिदाभास हैं प्रतिबिंब है, है वह पड़ता है उससे चेतन सा प्रतीत होता है चेतना युक्त अंतकरण और अंतकरण से संबद्ध जो जो इंद्रिय होती है वह भी चेतनावत प्रतीत होती है और ये सब व्यवहार अवस्था में चेतन कहलाते हैं चेतनावत होने से तो ये भौतिक होते हुए भी चेतन कैसे कहलाते हैं तो शीतल होने पर भी स्वभावतः जल दाहक अग्नि के संपर्क से दाहक कहलाता है ऐसे स्वभावतः हो जड़ होने पर भी अंतकरण एवं तत्संबद्ध इंद्रिय चेतन कहलाते हैं चेतन की व्याप्ति उनमें होने से इसे कहा प्राणिश्चितम सर्वमोतम प्राण प्रजा तो प्राणियों का जो इंद्रिय सहित तो चित्त है वह चेतन आत्मा से व्याप्त है जैसे अग्नि से व्याप्त जल दहाक बनता है ऐसे चेतन आत्मा से व्याप्त इंद्रिय सहित अंतकरण चेतन कहलाता है व्यवहार अवस्था में इससे बताया गया कि चित्त में स्वाभाविक रूप से चेतन का अभिव्यंजन सामर्थ्य है चेतन को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य चित्त में है और उसकी दो अवस्थाएं हैं प्रसन्न अवस्था अप्रसन्न अवस्था प्रसन्न अवस्था है शुद्ध एकाग्र अवस्था अप्रसन्न अवस्था है चंचल तथा रागादिमल युक्त अवस्था तो अप्रसन्न अवस्थापन्न चित्त आत्मलाभ का साधन नहीं है प्रसन्न अवस्था पन्न चित्त तो माना जाता है आत्मलाभ का साधन इसे यस्मिन यशुद्धे सात्मा इससे कहा गया कि जिस चित्त के विशुद्धि अवस्था में प्रसन्न अवस्था में एस आत्मा यानी प्रकृत आत्मा जो अति सूक्ष्म है चेतन है वह अपने चिदानंद रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करता है विभवती यानी विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है उसका विशेष रूप है निरुपाधिक रूप चिदानंद रूप वो चिदानंद रूप परमात्मा का अभिव्यक्त होता है प्रसन्न चित्त में परमात्मा की अभिव्यक्ति जिसके चित्त में हुई वह ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार यही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है वे हैं ब्रह्मज्ञानी जिनका आभानापादक आवरण निवृत्त हो गया आत्मलाभ से आत्मसाक्षात्कार से तो ब्रह्म का आत्मरूप से अनादि अनिर्वचनीय आवरण भंग हो गया तो ब्रह्म आत्मरूप से निरंतर स्फुरित होता रहेगा वे ब्रह्मनिष्ठ कहलाएंगे ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष दिखने के लिए उनकी कार्यकरण संघातरूप उपाधि अज्ञानी मनुष्यों के तरह होने से मनुष्य जैसे दिखे लेकिन वे उनकी जो मानव कार्यकरण संघातरूप उपाधि हैं उसमें अहंता न होने से श्रुति के दृष्टि में स्मृति के दृष्टि में युक्ति के दृष्टि में और विद्वानों की अनुभूति से वे ब्रह्म ही हैं अज्ञानी के लिए मनुष्य हैं श्रुति स्मृति युक्ति और विद्वानों की अनुभूति कहती हैं कि वे मनुष्य नहीं ब्रह्म हैं परमात्मा है और परमात्मा की जो आराधना करता है तो मनुष्यों को देखा जाता है दो प्रकार के वैदिक फल हैं उनमें से किसी न किसी फल विषयक कामना से युक्त एक वैदिक फल है अभ्युदय लोकांत पाती ऐश्वर्य विभूति अभ्युदय कहो ऐश्वर्य कहो विभूति कहो एक फल ये है और दूसरा फल है मोक्ष निःश्रेयस मोक्ष तो या तो मनुष्यों में अभ्युदय का मनुष्य होगा या तो निश्रेय काम होगा अपने आप को मनुष्य समझने वाला इन दो कामनाओं में से एक भी कामना से युक्त नहीं है ऐसा असंभव है इन दो कामना में से एक न एक कामना जरूर रहेगी और वेदों ने इन कामनाओं के विषयभूत अभ्युदय का साधन तथा निश्रेष के साधन के रूप में अलग अलग साधन बताए हैं जो मुंडक में उपक्रम में अपराविद्या बताई गई वह अभ्युदय के साधन के रूप से बताई है और परा विद्या बताई है निश्रेष के साधन के रूप में और इन दोनों विद्याओं की प्राप्ति विद्याओं के फल की प्राप्ति का एक उपाय यदि कोई है तो वो है यहाँ पर बताया जा रहा है इस खंड के अंतिम मंत्र से और द्वितीय खंड के प्रारंभ के मंत्र से ब्रह्मज्ञानी की सेवा अभ्युदय प्राप्ति का भी साधन है और निश्रेष प्राप्ति का भी साधन है इन टू इन वन है यानी एक ही साधन से दो फल प्राप्त किए जा सकते हैं इसलिए अभ्युदय काम मनुष्य के लिए भी अभ्युदय प्राप्ति का साधन जो जानना चाहता है तो इस खंड का अंतिम मंत्र आत्मज्ञ की सेवा ये साधन बताता है और मुक्षक्षु मोक्ष को चाहता है अभ्युदय नहीं चाहता तो मुमुक्षु के लिए जैसे बृहदारण्य में कहा गया है कि प्रजया करो येषा नो अयम आत्मा लोक तो लोक प्राप्ति का साधन भूत प्रजा शब्द से उपलक्षित जो प्रजा कर्म तथा दैव वित्त उपासना इनसे हम क्या करेंगे क्योंकि हमें तो आत्मलोक शब्दित मोक्ष चाहिए और प्रजा सकाम कर्म और सकाम उपासनाएं तो उपलब्धि कराती हैं लोक की लोकत्र के प्रापक वे साधन है और हम आत्मलोक चाहते हैं निश्रेष चाहते हैं तो अभ्युदय प्राप्ति के साधन से वैराग्य बताया एक प्रकार से अभ्युदय के फल के प्रति वैराग्य होने से व्यर्थ साधन है वो विरक्त के लिए लेकिन यहां पर जो इस मंत्र का अंतिम इस खंड का अंतिम मंत्र बताएगा अभ्युदय का साधन वह मुमुक्षु के लिए व्यर्थ नहीं है मुमुक्षु के लिए वह भी सार्थक है ये बताएगा द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र कि नहीं अभ्युदय चाहते हो तब भी आत्मज्ञ की सेवा ही करो आत्मज्ञ की सेवा से तुम जो चाहते हो मोक्ष वो भी प्राप्त होगा तो दोनों फल एक ही आत्मज्ञ की सेवा रूप साधन से उपलब्ध किए जा सकते हैं यह बताया जा रहा है दशम मंत्र से जो इस खंड का अंतिम मंत्र है और द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र इंदो मंत्रों से तो इस मंत्र का पहले उच्चारण कर ले अवतरण भाष्य को देख ले पहले एक वाक्य है अवतरण भाष्य में एवं यम उक्तलक्षण सर्वात्मा आत्म प्रतिपन्न तस् सर्वात्म सर्वावाप्तिलक्षण फलम आह तो जिसने उक्त प्रकार से जान लिया परमात्मा को आत्मरूप से वह सर्वात्मा है परमात्मा और वह सर्वात्मा परमात्मा मैं के रूप में जिसके चित्त में स्पुरित हो रहा है उसे भी सर्वात्मा ही कहा जाएगा तो परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव जो कर रहा है तो परमात्मा का जो सर्वात्मत्व स्वरूप है वह परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव करने वाले का भी माना जाएगा तो परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव करने वाला भी सर्वात्म रूप है उसमें भी सर्वात्मत्व धर्म है स्वरूपभूत धर्म और सर्वात्मा होने से जिसका किसी संसार अंतपाती विशिष्ट भूभाग विशेष भूभाग और उस भूभाग में विद्यमान संपत्ति अन्य जो चल अचल संपत्ति हैं उसका स्वामी रूप जो कार्यकरण संघात और उस कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान जिसका है जिस जीव विशेष का माना जाता है कि वह चल अचल संपत्ति जिसका स्वामी जो कार्यक्रम संघात हैं उसमें तादात्माभिमान करने वाला उस चल अचल संपत्ति का स्वामी कहलाता है वह चल अचल संपत्ति उसे प्राप्त है ये मानी जाती हैं और जिस कार्यक्रम संघात का उसमें आत्माभिमान नहीं हैं उस चल अचल संपत्ति के स्वामित्व अभिमान करने वाले कार्यक्रम संघात में जिसका तादात में अभिमान नहीं है वे उस चल अचल संपत्ति का अपने आप को स्वामी नहीं मानते उसे वो संपत्ति प्राप्त भी नहीं है चल चल संपत्ति अप्राप्त है और जिसका जो समस्त कार्यक्रम संघातों में आत्मरूप से विद्यमान है सर्वात्मा है और वह सर्वात्मा मैं हूँ केवल एक वेष्टि कार्यक्रम संघात मात्र मैं नहीं हूँ मैं तो सर्वतः पापादम तत्वक्षिशिरोमुखम सर्वतः लोके श्रुतिम्लोक सर्व इत्यादि गीता वाक्य से बताया गया जो क्षेत्र ख्षे, क्षेत्र का पारमार्थिक है तदात्मक हूँ ऐसा अभिमान करने वाला वो हिरण्यगर्भ का भी अंतरात्मा है तो चीटी का भी अंतरात्मा है सर्वात्मा है सर्वात्मा में सर्व शब्द का अर्थ है अध्यस्त संपूर्ण जगत वो सर्व है और आत्मा शब्द का अर्थ है वास्तविक स्वरूप तो सर्व से लेंगे कार्य कारणात्मक अध्यस्त पदार्थ को संपूर्ण जगत को और अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान तो सर्वात्मा है का अर्थ है सर्वाधिष्ठान है तो सारा संसार जिस ब्रह्म में कल्पित हैं वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाले को उसमें अध्यस्त पूरा संसार उपलब्ध ही है वो सर्वात्मा होने से सर्वाधिष्ठान होने से सर्वात्मा का सर्वाधिष्ठान तो उस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि सर्वात्मा लक्षणं सर्ववाप्तिलक्षण तस्य तह तो सर्ववाप्तिप सर्वअवाप्ती सर्वप्राप्ति तो सर्वप्राप्तिप फल यह मंत्र बता रहा है यम यम इत्यादि से यम यम इत्यादि मंत्र का अवतरण है टीका मे सगुण विद्या फलम अपि अर्गुण विद्या फल विद्या स्तुत प्ररोचनाथम यम यम्यमती जो फल बताया जा रहा है ब्रह्म है्रह्मज्ञान का परा विद्या का वह वस्तुतः अपराविद्या का फल है अपराविद्या उपासना भी है और ये कहा जाता है तम यथा यथा उपास तदेव भवति, जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें सत्य रूप विशेष भी नहीं है सत्य संकल्पत्व यह विशेष सगुण ब्रह्म का है सत्य संकल्पत्व ये स्वयं एक गुण है वह निर्गुण ब्रह्म में नहीं रहेगा निर्विशेष ब्रह्म में नहीं रहेगा और सत्य रूप गुण से युक्त ब्रह्म की उपासना करने वाला जो उपासक वह जैसा उस परमात्मा का चिंतन करता है यानी जिस गुण से विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करता है चिंतक स्वयं चिंतक यानी उपासक परमात्मा को जिस गुण से विशिष्ट समझ रहा है उस गुण से युक्त हो जाता है उपासना के परिपाक काल में जब उपासना परिपक्व होगी तो परमात्मा का जिस गुण से विशिष्टतया चिंतन कर रहा था उस गुण से विशिष्ट स्वयं होगा ऐसा तम यथा यथा उपासते तदेव भवति ये श्रुति कहती है तो सत्य संकल्पत्व गुण से विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करने वाला हो जाता है सत्य संकल्प और सत्य संकल्पत्व रूप गुण से रहित तो जो निर्विशेष परमात्मा है उसका आत्मरूप से अनुभव करने वाला उसे तो नहीं कहा जाएगा सत्य संकल्पत्व गुण से विशिष्ट वो तो निर्गुण होगा अपने आप को निर्विशेष अनुभव करेगा तो इसलिए सत्य संकल्पत्व यह फल है सगुन ब्रह्म विद्या का लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए सगुण ब्रह्म विद्या का जो फल है वह निर्गुण ब्रह्म विद्वान में भी बता करके श्रुति निर्गुण ब्रह्म विद्या में जिज्ञासु की रुचि उत्पन्न हो जाए ये सोच रही है इस उद्देश्य से सगुण ब्रह्मविद्या का फल भी निर्गुण ब्रह्मज्ञानी में बता रही है इससे प्ररोचन होगा क्योंकि सहसा जो आपात मुक्षा से संपन्न होते हैं उनमें यह आकांक्षा रहती कि जो मैं सोचूं, संकल्प करूं वह पूरा हो जाए मेरा कोई संकल्प निष्फल ना हो सफल ही हो संकल्प करने मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए कुछ भी अन्य करना ना पड़े तो इसके लिए तो फिर सत्य संकल्पत्व गुण से विशिष्ट होना पड़ेगा ना। और उसका साधन तो है उपासना श्रुति कहती है कि निर्गुण ज्ञानी ज्ञान प्राप्त कर लो तब भी निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से भी तुम्हारे अंदर सत्य संकल्पत्व ये गुण आएगा ऐसा उन साधकों के लिए जिज्ञासुओं के लिए कह रही हैं ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए जो सगुन ब्रह्म विद्या के फल सत्य संकल्पत्व की चाह रखते हैं हाँ हाँ तो निंदा नहीं है लोक दृष्टि से देखा जाए लोक दृष्टि से यदि देखा जाए जिसकी आकांक्षा जो जिसको आकांक्षा है अभ्युदय की उसकी दृष्टि से देखिए श्रुति उसी के दृष्टि से बता रही है है ना? की नहीं नहीं, सगुण उपासना की स्तुति नहीं निर्गुण उपासना की स्तुति है हाँ, हाँ निंदा इसलिए नहीं है कि जिसको निर्गुण ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त करना है जिस अधिकारी को निर्गुण ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त करना है उस अधिकारी को आकांक्षा है कि मैं सत्य संकल्प बनू मुझे ये ये प्राप्त हो जाए तो उसके लिए कहा जा रहा है कि तुम ज्ञानी की प्रशंसा करो तो ऐसे ही बन जाओगे ज्ञानी की स्तुति करो तुम्हारे अंदर भी वो आएगा ज्ञानी सत्य संकल्प होता है तो तुमको ऐश्वर्य चाहिए तो ऐश्वर्य भी मिलेगा तुमको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी मिलेगी जो चाहिए वह मिल जाएगा केवल संकल्प करने मात्रा से ही संकल्प करने मात्रा से ठीक तो ब्रह्मज्ञानी स्वयं संकल्प अपने से करता नहीं है उसके अंदर जो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया ए जो परिप्रश्न सेवा प्रणिपात आदि साधन बताए हैं उससे विद्वान का जो चित्त हैं बाधित संस्कार उसमें रहते हैं और पूर्व में दैवी संस्कार उसके अंदर हैं दया भाव हैं तो दया भाव वशात उसके प्रति विद्वान के चित्त में संकल्प स्फुरित होगा तो सूर्य का स्वरूप है जैसे प्रकाश वो प्रकाश का कर्ता नहीं है लेकिन प्रकाशयति ऐसे कर्तृत्व का आरोप किया जाता है ऐसे ज्ञानी के चित्त में स्वयं ही संकल्प होगा चित्त में और उस जिस चित्त में बाधित तो चित्त में संकल्प हो रहा है उस बाधित चित्त में भी ज्ञानी का अहम अभिमान न होने से ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी अकर्ता ही रहेगा और अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी की सेवा से उसे जो चाहता था और वो देख रहा था कि अन्य प्रयत्न से मैं प्राप्त नहीं कर सकता था वह मुझे प्राप्त हुआ तो वो कहेगा कि ज्ञानी ने संकल्प किया लेकिन ज्ञानी को पूछो तो ज्ञानी कहेगा कि इंद्रियाणी इंद्रियाार्थेश गुणा गुणेशु वर्तंत मत्वा न सज्जते तो इंद्रिय रूप गुण उनका तो यहाँ इंद्रिय हुआ अंतक करण रूप गुण और वह उसके गुण में यानी जो गुण है आपका वो गुण हो जाएगा संकल्प रूप गुण व्यापार वह कर रहा है उसमें प्रवृत्त हो रहा है अंतक करण ऐसा निश्चय करके मैं तो उसका साक्षी उससे अलग हूँ ये ज्ञानी की दृष्टि है मैं संकल्प नहीं कर रहा हूँ मैं देख नहीं रहा हूँ पश्चिम श्रीमन इत्य, श्रृणवन इत्यादि में जैसा कहा है कि उपाधिया बाधित तो संस्कार से प्रेरित होकर के जब तक प्रारब्ध हैं तब तक प्रवृत्ति करती हैं और उस प्रवृत्ति से ज्ञानी का अपनी उपाधि के प्रवृत्ति से भी प्रवृत्ति काल में तादात्म्य न होने से वो प्रवृत्ति रूप जो कर्म है वह लिपायमान नहीं होते अलेप बताया गया और अज्ञानी का तो प्रवृत्ति काल में उपाधि के तादात्म्य अभिमान होने से वो कर्म अज्ञानी से चिपक जाता है अज्ञानी में कर्तृत्व तो अभिमान रहता है इसमें कर्तृत्व तो अभिमान नहीं होता इसलिए भगवान ने कहा तस्य कर्तारम अभिमान विद्धि अकर्तारम अव्ययम तस्य कर्तारम ये अज्ञानी की दृष्टि में तो अज्ञानी की दृष्टि में उसका मैं करता होने पर भी चातुवर्ण्य का चातुर्वर्ण्य सृष्टि का ये संसार किसी न किसी ने बनाया है जीव बना नहीं सकता तो फिर बनाया किसने तो अज्ञानी की दृष्टि से श्रुति कहती है परमात्मा ने तो इसलिए अज्ञानी के दृष्टि से श्रुति ने परमात्मा को संसार का कर्ता बताया लेकिन भगवान कहते हैं कि अज्ञानी के दृष्टि से संसार का कर्ता मैं होने पर भी यदि मेरी अपनी अपने प्रति जो दृष्टि है उस दृष्टि से तुम्हें देखना है मुझे तो विधि अकर्तारम तो परमात्मा की दृष्टि है परमार्थ दृष्टि और उस दृष्टि से देखा जाए तो मैं अकर्ता ही हूं अभोक्ता ही हूं इसलिए दो दृष्टिया इसे समझने के लिए रखनी होती है एक अज्ञानी की दृष्टि तो अज्ञानी के दृष्टि से श्रुति कहे कि कहेगी कि ज्ञानी ने संकल्प किया ज्ञानी जो संकल्प करता है कि फलाने को ये प्राप्त हो जाए ये हो जाए और ज्ञानी संकल्प करता है ये अज्ञानी के दृष्टि से यहाँ ये श्रुति कह रही है और जो संकल्प किया उसकी वो प्राप्ति होती है भोग्य की या लोक की ये अज्ञानी की दृष्टि से लेकिन ज्ञानी के दृष्टि से पूछो तो ज्ञानी कहेगा कि संकल्पकर्ता जो अंतकरण है उसमें मेरा आत्माभिमान न होने से अकर्ता ही मैं हूँ मैं तो निर्विकार ही हूँ संकल्प भी मेरे अंदर नहीं है तो ज्ञानी के दृष्टि में वो संकल्प का अ है अज्ञानी के दृष्टि में वो संकल्प उपाधि में हुआ उपाधि के व्यापार का आरोप अज्ञानी जैसे अपने में करता है अपनी उपाधि का ऐसे ज्ञानी की उपाधि के रूप में प्रतिमान अंतकरण का व्यापार जो संकल्प उसका आरोप ज्ञानी में करेगा और ज्ञानी में करके मानेगा कि ज्ञानी ने संकल्प किया और मुझे यह प्राप्त हुआ तो अज्ञा इच्छावान तो अज्ञानी ही है मोक्ष काम भी अज्ञानी है मुमुक्षु अभ्युदय काम भी अज्ञानी है और उन्हें तो साधन से लेना देना नहीं उन्हें तो लेना देना है फल से बिना साधन के ही फल मिल जाए तो साधन कौन करेगा और सरल से सरल साधन मिल जाए तो और अच्छा यदि तो बिना साधन के मिल जाए तो सबसे उत्तम और बिन, साधन के बिना नहीं मिलता है तो कठिन साधन की अपेक्षा सरल साधन से अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए ये चाहता है फल कामना वाला व्यक्ति और तो सरल साधन है ज्ञानी की सेवा वो साधन बताया जा रहा है नहीं तो अग्निहोत्रादि कर्म जो सोम सोमयागाि कर्म है अश्वमेधादि कर्म हैं बड़े कठिन हैं उपासना भी लंबे समय तक खूब करनी पड़ती है ज्ञानी की सेवा करो और जो चाहिए ऐश्वर्य में से वो प्राप्त कर लो तो ज्ञानी अज्ञानी खुश हो जाता है ज्ञानी की सेवा में लग जाता है और ज्ञानी की सेवा करते करते उसके अंदर फिर ये होता है ना कि ज्ञानी के जो वाइब्रेशन है ज्ञानी के जो निष्कामता के वाइब्रेशन है वो उसके अंदर आते हैं एक समय ऐसा आता है कि वह निष्काम हो जाता है तो श्रुति का तो उद्देश्य है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त करना लेकिन जो सकाम है वह जहाँ निष्काम ता के वाइब्रेशन मिलते हैं वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के लिए कुछ न कुछ आकर्षण दिखाना पड़ेगा ना वो आकर्षण दिखा रही है ये कहते हैं उस दृष्टि से लिखा कि सगुण विद्या फलम अभी सगुन विद्या का फल है सत्य संकल्पत्व वह निर्गुण विद्यास्तुतय अभ्युदय भी सगुन ब्रह्म विद्या का फल है और सत्य संकल्पत्व भी होता है किसका फल सगुन ब्रह्म विद्या का वह निर्गुण विद्यास्तुतय तो निर्गुण विद्या की स्तुति अज्ञानी के दृष्टि में यही स्तुति हो जाती है निर्गुण ब्रह्म विद्या की ज्ञानी के दृष्टि में नहीं ज्ञानी तो पहुंच चुका है उसे तो साधन में प्रवृत्त नहीं करना है जो सा जिस जिसकी प्रवृत्ति करानी है उसके बुद्धि में जिस साधन में उसे प्रवृत्त करना है उसका महत्व जिससे बैठ जाए वह उस साधन वान में बताना उस साधन की प्रशंसा मानी जाएगी महत्ता मानी जाएगी तो सकाम पुरुष में सत्य संकल्पत्व का बड़ा महत्व है तो सत्य संकल्पत्व बताया जा रहा है निर्गुण ज्ञानी में भी कि निर्गुण ज्ञानी का संकल्प होते ही तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा तो ये उसके दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा महत्व है वो प्रशंसा है जिसका लक्ष्य छोटा है ईश्वर को भी उस छोटे लक्ष्य के प्रापक के रूप में बताएंगे तो ईश्वर का उसके दृष्टि में महत्व है ये कहें ईश्वर तो बहुत कुछ दे सकता है लेकिन उसको वो चाहिए नहीं तो ईश्वर का महत्व भी नहीं है उसका जो सीमित लक्ष्य है वो सीमित लक्ष्य प्राप्ति का सामर्थ्य रखने वाला उसके दृष्टि में बड़ा है महान है उसकी सेवा में लगेगा वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो ऐश्वर्य भी प्राप्त करा सकते हैं अपने सत्य संकल्प से तो मोक्ष भी प्राप्त करा सकते हैं तो दोनों भी ज्ञानी के संग में आएंगे और ज्ञानी का संग होगा तो ज्ञानी के वाइब्रेशन से उनमें निर्गुण ब्रह्म विद्या का अधिकारी जो वस्तुत होता है प्रसन्न चित्त अचितगत मल है कामना वो कामना के राहित्य का भी वो सब मिलेगा वाइब्रेशन लेकिन लाना पड़ेगा ज्ञानी के पास उस दृष्टि से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की स्तुति निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए अधिकारियों में वो अधिकारी दो प्रकार के चाहता तो सब सब सभी के सभी जीव मात्र प्राणी मात्र सबसे उत्कृष्ट आनंद वो तो सबसे उत्कृष्ट आनंद है ब्रह्म विद्या का ही फल लेकिन उसे अभी अज्ञान होने के कारण देखता है कि अभ्युदय ही वह निरति से आनंद रूप होगा एक देखता है मोक्ष ही तो ये इनकी अपनी समझ के अनुसार उनमें देख करके ये बताया जा रहा है इसलिए कहा जा रहा है कि निर्गुण विद्यास्तुते प्ररोचनार्थम उच्ते यमयमित अब मूल श्लोक को देखिए यम्यम व यम्यम लोकम मनसा संविभाति विश्व विशुद्ध विशुद्धस तो विशुद्ध तोक विशुद्ध ह्यर्चे है जिसके चित्त में ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष भी नहीं हैं वह भी और ज्ञान से निवृत्त जो दोष हैं वह भी निवृत्त हो गए हैं जिसके वह पूर्ण विशुद्ध चित्त होगा विशुद्ध चित्त की चित्त की विशुद्धि की तारतम्यता है ना पामर का जो चित्त है उससे विशुद्ध विषय का है शुद्ध विषय के चित्त से अधिक शुद्ध माना जाता है मुमुक्सु का चित्त और मुमुक्सु का भी जो निष्काम कर्माधिकारी हैं उसकी अपेक्षा जो अंतरंग साधन का अधिकारी हैं साधन चतुष्टय संपन्न ब्रह्म उसका चित्त शुद्ध है और उससे भी ज़्यादा शुद्ध है निधि भी तक की साधना पूरी हो गई है जिसकी अंतरंग साधन भी और अब उसमें कोई भी साधन निवर्त्य दोष नहीं है लेकिन कोई दोष नहीं ऐसी बात नहीं साधन निवर्त्य दोष से रहित है उसका चित्त लेकिन अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है तो ज्ञान निवर्त्य दोष उसके चित्त में है अध्यास अध्यास का कारण भूत अविद्या मूल अविद्या और अध्यास और सूक्ष्म कामनाएं, कर्म संचित और वासनाएं सूक्ष्म रसो रसोपेश्य परम दृष्टा निवर्तते से बताया गया रस शब्द से जो दोष है सूक्ष्मतम वासनाएं, जो ज्ञान से निवृत्त होती है और ज्ञान जिनको हो गया है उसके चित्त में ये ज्ञान निवर्त्य दोष भी जो पहले हृदय ग्रंथी शब्द से संशय शब्द से और कर्म शब्द से बताए गए थे वे सब समाप्त हो जाएंगे तो प्रयत्न साध्य दोष निवृत्ति तथा ज्ञान साध्य दोष निवृत्ति दोनों भी दोष निवृत्ति संपन्न हो गई हैं जिसके जीवन में वो हो जाएगा ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण विशुद्ध सत्व उसे कहा जाएगा विशुद्ध सत्व और वह मनसा तो उनकी उपाधिभूत जो मन है वो पूर्ण शुद्ध है कोई दोष है ही नहीं उस विशुद्ध मन से यम यमयम लोक संविभाती संविभाति का संकल्पये तो ज्ञानी के विशुद्ध विशुद्धसत्व हैं ज्ञानी और ज्ञानी अपने विशुद्ध मन से जो जिस जिस लोक विषयक संकल्प करता है यानी लोक प्राप्ति विषयक संकल्प करता है उनके सेवक को तो जिस लोक में जाने की इच्छा है और ये संकल्प करता है ज्ञानी का शुद्ध अंतकरण कि इस देवदत्त को उसे उसके पूर्वज जहाँ पर हैं पितृलोक में उनसे मिलने की इच्छा है इसलिए इसे पितृलोक प्राप्त हो जाए तो पितृलोक की प्राप्ति होगी किसी को स्वर्गलोक जाने की इच्छा है तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी किसी को ब्रह्म लोक की तो किसी को जहाँ जाने की इच्छा होगी उस लोक की प्राप्ति विषयक संकल्प यदि विशुद्ध सत्व यानी ब्रह्मज्ञानी करता है अपने शुद्ध मन से तो वह लोक विषयक तत्त लोक प्राप्ति विषयक संकल्प चाहे स्व विषयक हो जाए अपने लिए हो जाए या अन्य के लिए हो जाए तो वह संकल्प सत्य होने से तत्त लोक की प्राप्ति वो करता ही है जिसके लिए लोक तत्त लोक की प्राप्ति का संकल्प हुआ उस व्यक्ति को वह लोक प्राप्त होता है या आगे कहा जाएगा तम तम लोकम जयते से यानी विशुद्ध सत्व मनसा, यम यम लोकम संविभाति तम तम लोकम जयते जयते का अर्थ है प्राप्त तो विशुद्ध सत्व यानी ज्ञानी जिस लोक प्राप्ति विषयक संकल्प करता है जिसके लिए उसे वह लोक प्राप्त होता ही है जय तय का अर्थ हो जाएगा प्राप्त और विशुद्ध सत्व यान यान कामान, यान कामान काम कामयते मनसा कामये कामान जयते ऐसा न करना तो विशुद्धसत्व यानी ब्रह्मज्ञानी अपने शुद्ध मन से जिन पदार्थों की प्राप्ति विषयक कामना करता जिन पदार्थों के प्राप्ति विषयक कामना करता है तो तांच कामान जयते यानी प्राप्त होती का मतलब सत्य संकल्पत्व और सत्य कामत्व यह ब्रह्मज्ञानी में गुण है ऐसी ऐसा श्रुति अज्ञानी की निर्गुण ब्रह्म ज्ञान में प्ररोचना के लिए बता रही हैं प्रवृत्ति के लिए बता रही है रुचि उत्पन्न करने के लिए बता रही है भूतार्थवाद हैं क्योंकि बाधित चित्त तो उसमें ही है ना तो बाधित चित्त में संकल्प हो जाए तो वास्तविक होता है इसलिए ओंकारेश्वर वाले महाराज जी एक बताते थे ना कोई पदार्था भावनी स्थिति में महात्मा रहता था किसी गांव में पदार्थ भावनी में तो कुछ दिखता नहीं है और लोग उनकी सेवा करते थे भोजन लाते थे जब लाते थे याद दिलाते थे रख करके जाएंगे तो दूसरे दिन वैसा ही वहाँ पर पड़ा हुआ डिब्बा रखा हुआ जैसा का तैसा दिखता था क्योंकि स्वयं तो तत्व में स्थित हैं यहात्म अभूत तत्व के न कम लेकिन ये है कि पदार्थ भावनी है कच्ची नींद के तरह कोई याद दिलाता है द्वैत भाव की तो वो द्वैत भाव में आता है भोजन करता है अपना जो जो भी करना है करता है एक बार जिसके यहाँ वो था जिसकी सेवा का दिन था उस दिन उसके घर में किसी की तेरहवीं थी परिवार का कोई सदस्य स्वर्ग स्वर्गवासी हुआ था तेरवी में भोजन जो बना था वही ले गया खाने के लिए और कहा महाराज जी भोजन करिए और भोजन किया कहा भोजन कैसा है कहे आज का भोजन तो बड़ा अच्छा लग रहा है कुछ निमित्त विशेष हुआ लगता है ऐसा निमित्त तो हमेशा उपस्थित होए कि अच्छा भोजन बने वो था तेरहवीं का निमित्त <laughs> तो कहते हैं कि उस दिन से फिर रोज एक ने एक जाता जा रहा है गांव में और लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है तो फिर एक महात्मा आए महात्मा को उपाय पूछा दूसरे महात्मा वो तो पदार्थ भावने में बेचारे और कहा कि आप यहां कोई महात्मा तो नहीं है कहे हाँ है कहें उनकी सेवा कौन करता कह कहे शुरू हुआ जो लोगों का स्वर्गवासी होना उससे पहले दिन किसका भोजन था और क्या निमित्त था भोजन का तो कहा कि वो उसने बताया कि तेरवी का भोजन ले गए थे हम और पूछा मैंने कि भोजन कैसा बना तो कहा कि बड़ा अच्छा बना है क्या निमित्त था ये निमित्त हमेशा उपस्थित रहें तो ऐसा ही भोजन मिलता रहें ऐसा उन्होंने कहा था तो महात्मा समझ गए तो फिर महात्मा ने कहा कि ऐसा करो दूसरे दिन तो एक उत्सव मनाया जाए बड़ा आनंद उत्सव और उसमें बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो और उसका वो ले जाओ और खिला देना और फिर पूछ लेना कैसा भोजन बना तो बताएंगे कर, और तो उनके मन से निकलेगा ही ऐसा संकल्प होगा कि ये निमित्त जो है हमेशा उपस्थित रहें ऐसा ही तो ऐसा ही किया लोगों ने और फिर उत्सव ही मनता रहा लोगों का मरना बंद हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो संकल्प पदार्थ भावनी आदि में रहने वाले के चित्त में होता है वो जानबूझ करके तो करता नहीं है हो जाता है वो पूरा भी होता है वो भूतार्थवाद है।, है हाँ तो इसलिए कहा कि विशुद्ध सत्व यां यां कामान या, यां कामान काम यते कामान जयते जिसकी जिसके विषय जिसको यह काम यानी भोग्य पदार्थ अभिष्ट पदार्थ काम शब्द का अर्थ है तो जिसके अभिष्ट की प्राप्ति का प्राप्ति की इच्छा ज्ञानी के चित्त में होती है ज्ञानी के सत्य कामत्व के कारण वह अभिष्ट पदार्थ उस व्यक्ति को प्राप्त होता ही है ऐसा जिस कारण से है ज्ञानी सत्य संकल्प तथा सत्य काम है उस कारण से कहते हैं तस्मात्ति तो काम है तो भूति है ऐश्वर्य अभ्युदय तो अभ्युदय चाहने वाले को चाहिए कि वेद ने बताए हुए जो कठिन साधन हैं अभ्युदय प्राप्ति के अश्वमेधा या उपासनादि उनकी अपेक्षा क्या करें कि आत्मज्ञ आत्मज्ञ की पूजा करें अर्चना करें सेवा करें तो आत्मज्ञानी की सेवा से वह फल प्राप्त होता है जो कठिन साधन अश्वमेधादि के करने से प्राप्त होता है इसको पूरा ही किया जा सरलीष्य है तो यम यम लोकम पितादीलक्षण मन सा संभाति संकल्पय मह्यम अस्म इति। तो विशुद्ध सत्वयने क्षीण क्षीणक्लेश आत्मवी तो जिसके सारे क्लेश समाप्त हो गए हैं निर्दोष चित्त हैं ऐसा निर्मल अंतक करण, आत्मज्ञानी अपने लिए या अन्य के लिए शुद्ध मन से संकल्प करता है जिस लोक का उस लोक को तम तम लोकम जयते उसके साथ अन्वय करना और कामयेते कामयेते च कामान काम कार्थ कर कामते या काम कामते काने भोगा अभीष्टर्थन तम तम लोक जयते अने प्राप्न ऊसुस लोक तथा काम्यमान तो कामान तोताकता भोगान जयते यानी प्राप्त के साथ अन्वयकर्ण इसलिए क्या होगा कहते हैं तस्त विदुष सत्यसकल्वा आत्मज्ञान आत्मजेन विशुद्धांतक ह्यर्चय आत्म आत्मज्ञ आत्मज्ञान तो तस्मात तस्तः सत्य सत्यसकलवा आत्मज्ञानम, आत्म आत्मज्ञ आत्मज्ञाने न विशुद्ध अंतकरणम आत्मज्ञम शब्द अर्थ कर दिया आत्मज्ञाने विशुद्ध अंत आत्मज्ञान से निवर्त्य दोषों से भी रहित हो गया है चित्त जिसका यानी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है चित्त में जिसके ऐसा वो आत्मज्ञ है विशुद्धांतकरण अर्चयित का अर्थ करते हैं पूजयेत तो पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि भी तो अर्चना का प्रकार क्या है तो पाद प्रक्षालन है सेवा हैं नमस्कारादि हैं इनसे आत्मज्ञानी की अर्चना करें कौन तो कहते भूति काम? भूति काम है विभूति की इच्छा रखने वाला यानी ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाला अभ्युदय काम इस प्रकार ये प्रथम खंड संपन्न होता है इति मुंड के प्रथम खंड अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद भाष्य तृतीय मुंड के प्रथम खंड इति अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद भाष्य टीकायाँ तृतीय मुंडक प्रथम खण्डः